चलते चलते चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था यूं ही कोई मिल गया था सर चलते चलते सर चलते चलते नमस्कार दोस्तों हमने एक बात कही में फिर से एक बार आपका स्वागत है और जो हमारे इस पॉडकास्ट का प्रिंसिपल है बातें करते रहो तो बातें तो साहब हम करते रहेंगे और आज हम आपसे एक सवाल पूछने जा रहे हैं वो सवाल है कि क्या दोस्ती करने की कोई उम्र होती है आप सोचेंगे कैसा अजीब सवाल है दोस्त होकर यह सवाल पूछ रहा है हां साहब यह सवाल आज ही जहन में उठा तो मैंने सोचा कि यह सवाल आपसे क्यों ना कर दिया जाए और आपको पता है ना कि इस सवाल का जवाब आप मुझे कैसे भी दे सकते हैं मगर सबसे आसान तरीका है ट्विटर पर जवाब दे देना और ट्विटर हैंडल हमारा वो तो आप जानते ही हैं एट हमने एक बात कही एच यू एम एन ई के बी ए ए टी के ए एच आई हमने एक बात कही तो अब साहब उस ट्विटर हैंडल पर आप जवाब दे सकते हैं हां तो अब सवाल उठा कि दोस्ती करने की क्या कोई उम्र होती है तो ये सवाल अब आप सोचेंगे ये मेरे जहन में उठा क्यों उठा यू कि हमारे एक मित्र है तो वो चूंकि हमारे मित्र बैचमेट सभी कुछ हैं कालांतर में उनसे उनके साथ में पहले तो बैचमेट के नाते दोस्ती हुई फिर एक पारिवारिक संबंध बन गया तो मेरी पत्नी और उनकी पत्नी भी मित्र हो गए हुआ यूं कि हम दोनों का ट्रांसफर बंबई शहर से दूसरी जगहों पर हो गया तो उनका ट्रांसफर उनके परिचित शहर कानपुर में हो गया यानी कानपुर शहर जहां पर की उन्होंने काफी समय पहले भी बिताया था तो मेरी पत्नी ने उनकी पत्नी से फोन पर बात करते हुए कहा कि अच्छा ये बताओ अब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बम्बई जैसे भीड़ भरी जगह में जो अकेलापन हो जाता है अब तो वो तुम्हें नहीं झेलना पड़ रहा होगा क्योंकि तुम कानपुर पहुंच गई हो जहां पर की कुछ पुराने दोस्त होंगे और कुछ नई दोस्तियां भी हो गई होंगी तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि अरे तुम तो जानती हो ना कि अब इस उम्र में दोस्ती कहां होती है साहब आज कुछ बातों का सिलसिला चल रहा था मैंने आपसे कहा ना बातें करते रहो तो साहब हम अपनी पत्नी से भी बातें कर लेते हैं नहीं नहीं आप जो समझ रहे हैं बातें सुनते ही नहीं है कहते भी हैं तो उस बातचीत के दौरान में इस घटना का जिक्र आया और जब इस घटना का जिक्र आया तो मुझे लगा कि मुझे आज की अपनी बात में यह बात जरूर पूछनी चाहिए आपसे कि क्या सचमुच दोस्ती करने की कोई उम्र होती है क्या हम ऐसे उम्र में भी पहुंच जाते हैं जहां पर कि दोस्ती नहीं हो सकती अब साहब एक तरफ तो ये सवाल था दूसरी तरफ हमारे एक मित्र कामत साहब स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज अब देखिए आज उसका नाम क्या हो गया है मैं तो नहीं जानता हूं मतलब मुझे याद भी नहीं है मगर हम तो उसको स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद कहते हैं वो वहां पर फैकल्टी हैं तो वो साहित्य का अभिरूचि भी रखते हैं उनके एक पुस्तक विमोचन के सिलसिले में मुझे आज उस कार्यक्रम में जाना पड़ा हां साहब मैं कभी कभी साहित्यिक कार्यक्रमों में भी चला जाता हूं तो उस पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में गया और आप जानते हैं उस पुस्तक की पुस्तक का नाम क्या था जिसका विमोचन हो रहा था बेनाम रिश्ते अब साहब बेनाम रिश्ते जैसे ही मैंने ये बेनाम रिश्ते की बात सुनी मुझे तुरंत वो दोस्ती वाली बात याद आ गई तो उस कार्यक्रम के दौरान बातें हुई और चर्चा हुई कुछ लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक लोग भी आए थे तो उन्होंने भी अपनी बातें कही और उन बातों के सिलसिले से एक बात समझ में आई कि साहब रिश्ते हमेशा क्या नाम से होते हैं कुछ रिश्ते तो बेनाम भी हो सकते हैं ना यानी कि क्या हम केवल किसी भी संबंध को दोस्ती या परिचय ही कहेंगे क्या वो बेनाम नहीं हो सकता तो साहब अब सवाल ये उठता है कि वो बेनाम रिश्ते हम कैसे पाते हैं मैं आपको अपने जीवन के कुछ बेनाम रिश्तों की बातें करना चाहूंगा अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो दोस्ती नहीं थी मगर अब जब मैं ये कहूंगा कि दोस्ती थी तो आप मुझसे फौरन दोस्ती की क्लासिकल डेफिनेशन में जाकर पूछने लगेंगे बताइए इस इस कसौटी पर क्या वह खड़ी उतरती थी क्योंकि देखिए हम सबने अपने अपने हिसाब से दोस्ती की कुछ कसौटियां बना रखी है जिस पर कि हम उन संबंधों को कसते हैं और जब वो संबंध वहां पर उस कसौटी पर खड़े उतरते हैं तो हम कहते हैं ये दोस्ती थी और जब वो संबंध खड़े नहीं उतरते तो हम कहते हैं ये परिचय था उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं हमारे एक मित्र हैं उनके साथ में एक दुर्घटना हो गई तो जब वो दुर्घटना हुई तो मैं उस दुर्घटना के बाद उनके साथ रहा और मैंने कुछ मैं ये कह सकता हूं कुछ कानूनी डरों को अपने दिल से निकाल कर के भी उनकी उस दुर्घटना के दौरान मदद की और वो मदद छोड़िए वो कहानी अलग है मगर जब वो मदद कर दी तो हमारे एक कॉमन तीसरे मित्र ने एक बात कही उसने कहा कि आज इन श्रीवास्तव रवि ने अपनी दोस्ती का फर्ज पूरा कर दिया तो साहब दोस्ती का कोई फर्ज होता है तो एक कसौटी तो यह हो गई यानी कि दोस्ती उसको कहेंगे जो किसी संबंध में फर्ज को पूरा करे यानी कि हर दोस्ती के लिए कोई ना कोई फर्ज होना चाहिए और उस फर्ज को पूरा भी किया जाना चाहिए तो अब वो दोस्ती हमने फर्ज पूरा कर दिया तो उन्होंने कहा साहब अब ताउम्र जो है वो आप इनके दोस्त ही रहेंगे और अब ये कुछ ना भी करें तो ये दोस्ती बनी बन रहेगी यार मैं आज सोचता हूं तो वास्तव में क्या ऐसा है क्या हर दोस्ती में कोई अर्थ पूर्ण होना चाहिए यानी कोई मतलब पूरा होना चाहिए तभी वो दोस्ती होगी या संकट काल में मदद होनी चाहिए तभी वो मित्रता होगी मुझे इसमें संदेह है मगर मैं आपके विचार आपके व्यूज क्या हैं आपका दृष्टिकोण क्या है इस बारे में वो जानना चाहूंगा और आप अपना दृष्टिकोण दे सकते हैं बता सकते हैं मुझको क्योंकि देखिए मैं तो ये कभी कभी यह समझता हूं कि दोस्ती तो बेमतलब होनी चाहिए यानी कि अगर कोई मतलब आ गया तो फिर दोस्ती कहां रह गई और दोस्ती में कोई फर्ज भी नहीं है अब इसमें आपको एक उदाहरण और देता हूं हमारे एक वरिष्ठ मित्र हैं मैं ये कह सकता हूं मित्र कहने का मुझे पता नहीं कि वो मुझे अधिकार देंगे या नहीं देंगे परंतु वो मुझसे वरिष्ठ तो हैं ही तो उन्हें उन्होंने एक रोज टेलीफोन पर बात करते समय मुझसे कहा कि मेरे को आंख में कुछ समस्या है जिसके लिए कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मेरा परिवार के सदस्य जो हैं जो मेरे साथ जा सकते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है तो उनके वाक्य के इतने हिस्से पर ही मैंने उनसे कहा कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं मैं तो आपके साथ हूं ना तो मैं आपके साथ चलूंगा वो आश्चर्यचकित होकर बोले कि मगर मैंने तो अभी तुमसे कुछ कहा नहीं मैंने कहा अगर आपको कुछ कहने की ही आवश्यकता पड़ गई तो फिर यह हमारा संबंध किस बात का हुआ मैंने कहा फिर तो यह संबंध आप आ, एक अजीब उसका नाम दे सकते हैं मालिक नौकर का संबंध दे सकते हैं असिस्टेंट का संदर्भ दे सकते हैं जूनियर का संबंध बना सकते हैं आ, मगर यह मित्रता का संबंध तो केवल इतना है कि यदि आप अपनी बात नहीं भी कहें तो वो मुझे समझ आनी चाहिए वो है मैत्री का संबंध और साहब कालांतर में मैं गया उनकी मदद करने के लिए और फिर मदद की उनकी मगर वो एक अलग बात है मगर इसका मतलब क्या होगा कि क्या मुझे भी उनसे अपेक्षा करनी चाहिए कि वो भी जरूरत पड़ने पर मेरी मदद करें आ, मुझे तो नहीं लगता है कि वे मेरी ऐसी मदद कर पाएंगे आ, शायद शब्दों में वे मेरी मदद कर सकते हो मगर आ, मुझे नहीं लगता कि शारीरिक रूप से वो मदद करने में सक्षम हैं अभी तो अब अगर जो मित्रता का नाम देकर हम संबंध को इस कसौटी पर कसते हैं तो मित्रता फिर एक लेन देन का संबंध हो जाती है यही पर एक आपको बात और बताता हूं कभी कभी आप किसी से परिचित हो जाते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं भारतीय स्टेट बैंक की नौकरी करते समय बहुत सी जगहों पर जाना पड़ा और बहुत सी हर बार जब आप किसी नई जगह पर जाते थे तो वो रॉबर्ट क्लाइव के जमाने से शायद ये तय हुआ था कि, कि किसी भी प्रशासकीय अधिकारी को तो जिसमें कि बैंक भी शामिल हो गए हैं किसी भी एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक नहीं रखना चाहिए तो मुझे पता नहीं रॉबर्ट क्लाइव के जमाने में ये बात कितनी सच थी मगर कहा यह जाता है कि चूंकि क्लाइव ने ये नियम बनाया था और अंग्रेज इसी नियम पर चलते रहे तो चूंकि सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं तो बैंक अधिकारियों के भी ट्रांसफर होते हैं उसका शायद वजह यह थी कि वे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स उस किसी पर्टिकुलर जगह पर ना बना लें इसलिए शायद लोगों के तबादले किए जाते थे तो खैर जो भी हो हमारे भी तबादले हुए अनेक तबादले हुए हर बार जब आप किसी नई जगह पर जाते थे वहां पर नए लोग मिलते थे यानी कि आपके पास पड़ोस में आपके घर में और आपकी शाखाओं में तो मैं आपको अपनी एक घटना बताता हूं कि मैं चकिया शाखा में पोस्ट हुआ चखिया शाखा वाराणसी से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर थी और बैंक के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए मैं कुछ बहाने बनाकर मैंने चखिया शाखा में जो मकान उपलब्ध था वो लेने से इंकार कर दिया और कुछ कहानी बनाई कि साहब चखिया में मकान नहीं मिल रहे हैं और इस तरह से मैं बनारस से प्रतिदिन आता जाता रहा बनारस क्यों बनारस मेरा घर था तो इतनी बेईमानी तो चलती है ना थोड़ा कम्यूट करने के लिए उस समय के रीजनल मैनेजर साहब भी अब रिटायर हो चुके हैं तो अब ज्यादा नाराज हु, नहीं होंगे और कुछ कार्यवाही तो शायद अब नहीं ही करेंगे तो खैर साहब हम कम्यूट करने लगे जब हम कम्यूट करते थे तो हमारे एक आ, आ, हमारी शाखा में कार्यरत एक सज्जन थे श्री मुंशी राम जी तो मुंशी राम जी का अबके भाई बनारस में रहते थे तो छोटे भाई थे मुंशी जी उनको पढ़ाते थे तो और चकिया में काम करते थे तो मुंशी जी शुरू में तो चकिया में ही रहते थे मगर जब मैं उन्होंने चकिया शाखा में मुझसे पहले दस पंद्रह साल वो रह चुके थे मगर जब मैं चकिया शाखा में पहुंचा उस समय ऐसा हो चुका था कि उनके भाई पढ़ने के लिए बनारस आ गए थे और मुंशी रामजी बनारस में रहते थे और चकिया से प्रतिदिन आते जाते थे चकिया शाखा में चकिया शहर तक पहुंचना बनारस से एक त्रिस्तरीय दौड़ जैसा था यानी कि पहले लोग अपने घर से कहीं बस अड्डे पर आते थे वो बस अड्डा नॉर्मली चौका घाट करके सॉरी अंधरा पुल करके एक जगह थी वहां पर था फिर वो वहां से बस से बैठकर मुगल सराय जाते थे और मुगल सराय से टैक्सी टैक्सी मतलब एक जीपें चला करती थी उस जीप में सीट पर बैठकर या लटक कर ऐसा कहना चाहिए चकिया पहुंचते थे तो ये त्रिस्तरीय दौड़ पूरी करने के लिए अक्सर लोग जो थे वो अपने घर से सात साढ़े सात बजे निकलते थे और शाम को कब पहुंचते वो तो पता नहीं था यानी जब शाखा का काम खत्म होता तभी तो जा सकते थे थकान परेशानी ये सब चीजें जुड़ी हुई थी उसमें तो मैं मैंने आपको बताया ना कि मैं बनारस से चकिया जाता था और मेरे पास एक राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी तो मैं उस मोटरसाइकिल से जाता था मेरा नियम था कि 8 बजे सुबह घड़ी की सुई से अपना घर छोड़ना और साढ़े नौ बजे शाखा में पहुंचना मुंशी जी को जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे कहा कि मुंशी जी आप मेरे साथ क्यों नहीं आते उन्होंने कहा साहब आप क्या मुझे अपने साथ ले चलेंगे मुंशी जी हमारी शाखा के एक बहुत कर्मठ कर्मचारी थे मगर बहुत ही शांत स्वभाव के थे वो कुछ बात बोलते नहीं थे और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि यदि उनको किसी से शिकायत होती थी तो वो वो भी नहीं बोलते थे मगर वो अपना विरोध शांतिपूर्ण ढंग से जाहिर जरूर कर देते थे यानी कि जैसे अगर उनका काम शायद क्लीन कैश लिखना और ये सब था यानी कि दिन भर की कार्यवाही का जो लेखा जोखा है वो भारतीय स्टेट बैंक में उसको क्लीन कैश लिखना कहते हैं तो क्लीन कैश लिखने के लिए ब्रांच के सभी शाखाओं मतलब सभी हिस्सों को कुछ काम पूरा करना पड़ता है उसके बाद उन पुस्तकों से उठाकर वो क्लीन कैश लिखी जाती थी तो कभी कभी क्या होता था कि वो पुस्तकें लिखने में देर हो जाती थी तो जो क्लीन कैश राइटर होता था उस टाइम पर वो अक्सर उन किताबों को एकत्रित करने के लिए उसको बहुत प्रयास करने पड़ते थे तो कभी कभी वो चिड़ जाते थे इन, कि, किसी ने अपना काम समय से पूरा नहीं किया तो वो क्या करते थे कि वो शाम को जब सब किताबें इकट्ठी हो जाती थी तो वो टैलने चले जाते थे अब साहब सारी शाखा के लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो आए तो वो क्लीन कैश लिखे वो सिस्टम साहब भारतीय स्टेट बैंक का यही था कि जो जिसका काम है वही करेगा तो कुछ समय मैंने भी देखा ये बात फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों है तो उन्होंने अपनी दुख भरी गाथा बताई तो मैंने कहा कि आप बता दी कही है लोगों से तो उन्होंने कहा था कोई मेरी बात सुनता नहीं मैं कोई मैनेजर थोड़े ही तो मैंने कहा इसका मतलब मैनेजर की बात तो सुनी जाएगी बोले हां साहब तो आपको तो पता भी नहीं चल पाता तो खैर ये सब बातें अपनी जगह पर मगर हुआ ये कि मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए कि आप सायंकाल मेरे साथ चला करिए क्योंकि आप भी जब तक शाखा का कार्य समाप्त नहीं होता जा नहीं सकते और मैं भी शाखा का कार्य समाप्त होने तक जा नहीं सकता तो इस तरह से हम दोनों एक साथ चलते हैं और सुबह आप मेरे साथ ही आइए आप मुझे अंधरा पुल पर मिल जाइए मैं आपको वहां से अपने साथ ले आऊंगा और साहब धीरे धीरे करके हम लोग मतलब साथ आने जाने लगे जब साथ आते जाते थे तो बातें भी करते थे बातें करते करते मुझे पता चला कि वो फिलॉसफी में एम कर चुके हैं और प्रथम श्रेणी पा चुके हैं और उनकी तमन्ना सिविल सेवाओं में जाने की है तो मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कुछ कर सकता हूं तो वो बताइए क्योंकि मैं, मैंने शायद आपको पहले बताया होगा कि मैं सिविल सेवा की तैयारी के दौरान आ, मैंने भी कुछ तैयारी की थी और बहुत से विषयों का अध्ययन किया था तो बोले साहब मैं स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश करना चाहता हूं हमने कहा ठीक है तो साहब हम लोग अनेक विषयों पर बातें करते थे जैसे कि कभी भारतीय इतिहास के ऊपर कभी जनरल नॉलेज में साइंस के ऊपर कभी इस तरह से चलता रहता था और मैं आपको यह बता दूं कालांतर में वो भारतीय पुलिस सेवा में सेलेक्ट हुए मगर भारतीय पुलिस सेवा उनको सॉरी मैं स्टेट पुलिस सेवा में सेलेक्ट हुए स्टेट पुलिस सेवा उनको पसंद नहीं आई तो वो सेल्स टैक्स में चले गए और वो शायद रिटायर हुए कुछ कमिश्नर सेल्स टैक्स के पद से या ऐसे तो अब मुंशी राम जी से बात करते करते करते मैं आपको केवल यह बता सकता हूं कि मुझे आज तक नहीं मालूम है कि मैं मुंशी राम जी को अपना मित्र कह सकता हूं या नहीं क्योंकि मित्रता की कोई कसौटी पर तो हम लोग कभी एक दूसरे को कसी ही नहीं पाए परंतु जितनी अंतरंगता उनके साथ हो गई थी तो उससे मुझे लगता है कि मैं साधिकार उनको मित्र कह सकता हूं अब सवाल यह आता है कि यह मित्रता कैसी है किस तरह की है तो अब इसका मतलब हुआ कि मित्रता में भी कुछ डिग्रीज की बात करें फिर आपको एक और बात बताता हूं हम हैदराबाद में रहने के लिए आए एक दुखद दिन वो आया जबकि हमारे पिताजी का देहावसान हो गया वो खाना खा रहे थे और भोजन करते करते वो नहीं रहे हमारे बीच कुछ पल भर के लिए समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है और मेरे बगल वाले मतलब मेरे पड़ोस वाले घर में हमारे एक मतलब एक युवा डॉक्टर रहती थी रहती हैं एक्चुअली और उनसे मैंने जाकर कहा कि डॉक्टर आप इनको देखकर बताइए कि क्या हो रहा है वो आई उन्होंने देखा और मतलब फिर उसके बाद मैं यही कह सकता हूं कि उन्होंने पूरी सांत्वना देने का प्रयास किया और मगर उस वक्त जो उनका व्यवहार था हमारे साथ मैं केवल यही कह सकता हूं कि वो एक मित्र एक एक शायद संबंधी यानी कि जो रिश्तेदार रक्त के जो संबंध हैं उससे भी अधिक कुछ था जिस प्रकार से उन्होंने हमारी सहायता की वहां पर तो अब मैं सोचता हूं कि क्या उन्होंने ये सहायता की मैं इसलिए उनको मित्र या रक्त संबंधी के बराबर समझना चाहता हूं साहब मेरा इसमें एक बहुत स्पष्ट विचार हो गया है जो कि आज उस साहित्यिक गोष्ठी में बैठे हुए मुझे समझ आया तो उसमें एक बात कही गई वो थी कि हर रिश्ते को नाम देने की आवश्यकता नहीं है ऐसे बेनाम रिश्ते भी हो सकते हैं आखिरकार रिश्ते क्या है रिश्ते हैं कि संबंध रिलेशनशिप एंड एवरी रिलेशनशिप डज नॉट नीड टू हैव ए नेम कुछ रिश्ते शायद केवल सहानुभूति के हों कुछ रिश्ते शायद केवल प्यार के हों कुछ रिश्ते शायद केवल दया के हों कुछ रिश्ते शायद केवल शत्रुता के हों हां हां शत्रुता के भी रिश्ते होते हैं यानी कि जो हमारे शत्रु हैं जो जिनको मैंने अपने मन में शत्रु मान लिया है मैं उनको ताउम्र याद करता रहूंगा अरे भाई संबंध तो वही है ना जो कि जिनको मैं याद करता रहूं एक हमारे जनरल मैनेजर साहब थे अब आ, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा दक्षिण भारतीय थे वो नहीं नहीं सब दक्षिण भारतीय में कहना गलत होगा चलिए राम साहब उनका नाम ले देता हूं तो वो राम साहब जो थे मुझे नहीं मालूम कि किस कारण से परंतु उन, वे, उन सज्जन ने अपनी कलम से जो मेरे लिए लिख दिया मेरे जीवन के अगले दस वर्ष उस व्यक्ति ने अपने उस मूर्खता पूर्ण दुष्टता पूर्ण लेखन से नष्ट कर दिए मेरे जीवन के जो अरमान सपने उस समय थे वो सब उसने नष्ट किए और मैं मैं तो उसको अपना मतलब सबसे बड़ा शत्रु ना कहूं तो डेफिनेटली शत्रु तो समझता ही हूं तो आज भी मैं उन साहब को याद करता हूं और अपने हृदय में जितनी बद दुआएं दे सकता हूं वो सब उनको देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना तो करता हूं कि भैया दुनिया का भला करो मगर दुनिया का भला करते समय उस व्यक्ति का बुरा अवश्य करना मुझे पता नहीं कि उसका बुरा होगा नहीं होगा क्योंकि पदेन तो वो बढ़ता चला गया और काल अंतर में शायद किसी बैंक का चेयरमैन वगैरह भी हो गया वो छोटे मोटे ऐसे गांव के बैंक जो होते हैं उनका चेयरमैन भी हो गया मगर मैं उससे अपना शत्रुतापूर्ण संबंध तो नहीं भूल पाया तो अब उस संबंध को मैं क्या कहूं शत्रुता नहीं शायद शत्रुता कहना भी गलत होगा तो ये बेनाम रिश्तों की कहानियां हमारी सबकी जिंदगी में आती है आपके पड़ोसी जिनके साथ आपका सद्भावना पूर्ण व्यवहार रहता है सुबह दोपहर शाम ट्वेंटी फोर साल के तीन तो सौ दिन परंतु तो अंतरंगता नहीं होती अरे बंबई जैसे शहर में या आजकल तो सभी बड़े शहरों में अपने अड़ोस पड़ोस के फ्लैट्स में या जो हम लोग जो बिल्डिंग्स में रहते हैं तो कहने के लिए तो एक बिल्डिंग में 200 400 600 लोग रहते हैं यानी सबका पता तो एक जैसा ही होता है मगर क्या हमको एक दूसरे के बारे में पता होता है शायद नहीं हम प्रयास भी नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि हम उतने बेनाम संबंध से प्रसन्न हैं हम उनको न तो शत्रु कहते हैं न मित्र कहते हैं परंतु हमारे संबंध हैं मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं वहां पर मैं नीचे टहलने के लिए उतरता हूं तो यानी कि हर शाम को वॉक करने के लिए जाता हूं बताया है कि नहीं मैंने आपको मुझे पता नहीं मगर हर शाम को कोशिश करता हूं चार से पांच किलोमीटर वॉक करना और वो वॉक अपनी बिल्डिंग के अंदर करता हूं तो अब वॉक करने के टाइम में हमारे जैसे रिटायर्ड बहुत से लोग वहां पर मिलते हैं तो अब देखिए मैंने अपनी ओर से तो प्रयास ये किया है कि मैं जितने लोगों से भी कर सकूं यानी जो सफेद बाल वाले दिखते हैं या बिना बाल वाले दिखते हैं और जिनके चेहरों पर कुछ झुर्रियां होती हैं यानी कि जो थोड़े मुझे लगता है कि ये हम उम्र होंगे तो उनसे नमस्कार दुआ सलाम भी कर नहीं भैया कम उम्र वालों से नमस्कार दुआ सलाम करना कठिन है क्योंकि वे सबके सब व्यस्त रहते हैं और या तो अपने फोन पर किसी से बात करते रहते हैं और या आपस में चुहलबाजियां चलती रहती हैं तो भैया कम उम्र वालों से तो बात हो नहीं पाती परंतु हाँ अपने समवयस्कों से दुआ सलाम अवश्य हो जाती है मगर अब आप पूछिए कि भाई ये लोग जो हैं ये इनके नाम क्या है ये क्या करते हैं कहाँ रहते हैं तो भैया ये तो पता नहीं तो अब मैं उनको क्या कहूं इस रिश्ते को क्या कहूं क्योंकि अब कभी ऐसा भी हुआ है मैं आपको ये भी बता दू कि उसमें से एक सज्जन जो थे वो कई दिन तक नहीं दिखे और उसके बाद एक रोज नजर आए और जब नजर आए तो वो काफी धीरे धीरे चल रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप दिखे नहीं कहां थे तो बोले अरे बड़ा अच्छा हुआ आपने पूछा मैं बीमार था यहां तो कोई किसी का हाल भी नहीं पूछता तो ये बेनाम रिश्ता जो हमारा और उनका बना ये क्या था आपके भी ऐसे अनेक संबंध होंगे तो भाई मैं आज की अपनी बात एक सवाल के साथ ही खत्म कर रहा हूं क्योंकि मैंने सवाल से ही शुरू किया था और वो सवाल यही है कि हर रिश्ते का कोई नाम हो इसका तो आवश्यकता है नहीं मगर आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो बताइए और अगर आप सोचते हैं कि बिना मतलब के भी दोस्ती हो सकती है तो क्या हम हर संबंध को दोस्ती कह दें मुझे पता नहीं बचपन में तो यही कहा जाता है कि जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो क्लास के दोस्त हैं जो खेल के मैदान वाले हैं वो खेलने के दोस्त हैं अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों की कैटेगरी बचपन में तो तय हुई थी मगर बड़े होने पर तय होगी या नहीं होगी ये पता नहीं चलिए साहब बात यहीं बंद करते हैं आपका काफी समय ले लिया और आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी बातें इतने, इतने ध्यान से सुनी इतनी देर तक फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और अगला हफ्ता आपको तो मालूम ही है ना इस साल का अंत आ रहा है और इस साल के अंत में शायद हमारा अगला कार्यक्रम साल का आखिरी कार्यक्रम भी होगा तो इस साल का आखिरी कार्यक्रम क्या कुछ खास होना चाहिए अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहें तो वो बताइए वरना हम आपको एक बात और बता दें कि हमारा सोवा एपिसोड भी आने वाला है बस आप जल्दी ही ज्यादा देर नहीं है सोवा एपिसोड आएगा और उस एपिसोड में हम आपके लिए कुछ खास जरूर लेकर आएंगे तो भाई आज बस इतने के साथ ही बंद करते हैं मगर ये जरूर कहेंगे बातें करते रहिए चलिए फिर मिलेंगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा अपना मुझे बनाएगा दिल बस आएगा कभी न कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा